Oh uh. योग विद्या योग विद्या के अंतर्गत समाधिपाद, समाधिपाद का पहला सूत्र अथ योगानुशासनम पहले सूत्र के इन चार शब्दों में अथ शब्द की चर्चा हम कर रहे हैं अथ शब्द का एक अर्थ आरंभ किसी भी कार्य को करने से पहले अथ शब्द का प्रयोग करते हैं आरंभ करने के लिए दूसरा अर्थ बताया था अनंतर अनंतर पश्चात बाद में एक कार्य को करने के उपरांत दूसरे कार्य को जब करना होता है अथ शब्द का प्रयोग होता है उदाहरण था भाषां अधीत्य व्याकरणम अध्येतव्यम भाषा को जानकर व्याकरण समझना चाहिए संसार में देखा जाता है जिस कार्य को पहले करना है उस कार्य को बाद में करने लगता है व्यक्ति जिस जिस कार्य को पहले करना है उस कार्य को पहले कर लो उसको पहले जान लो समझ लो उसके बाद में दूसरे कार्य को करो संसार में दो प्रकार के कार्य होते हैं एक मुख्य कार्य और एक गौन कार्य जो मुख्य कार्य होता है उसको पहले कर लो और जो गौण है उसको बाद में कर लो जिस वक्त जिस समय जिस कार्य को करना है उस वक्त उस समय उसी काम को करना है साधना का समय जो होता है वो साधना के समय में साधना करो व्यायाम का समय जो होता है वो व्यायाम के समय में व्यायाम करो भोजन का जो समय होता है भोजन के समय में भोजन करो जिस समय जिस वक्त जो कार्य करना है उस कार्य को उसी समय करना है बहुत सारे कार्यों को उल्टा करने लगता है व्यक्ति साधना के समय में व्यायाम करने लग जाए व्यायाम के समय में साधना करने लग जाए भोजन के समय में व्यापार करने लग जाए और व्यापार के समय में भोजन करने लग जाए जब व्यक्ति उल्टा का कार्य करता है विपरीत कार्य करता है तो व्यक्ति के जीवन में उन्नति जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हो सकता इसलिए अनंतर शब्द जो यहां पर आया है वो पश्चात अर्थ में आया है यानी पहले जिस कार्य को करना उसको पूरा कर लो उसके बाद में ये कार्य करो भाषां अध्य व्याकरणम अध्येतव्यम भाषा को पहले जानो उसके बाद व्याकरण को जानो व्यक्ति उल्टा करने लग जाता है पहले व्याकरण को जानना चाहता है व्याकरण को पढ़ना चाहता है व्याकरण पढ़ने लगता है भाषा तो आती नहीं है तो इसलिए कहा जा रहा है अनंतर में जो कार्य करना है पश्चात करने वाले कार्य को पश्चात करो तो संसार में कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी कार्य को करता है उसे यह समझना होगा पहले कौन से कार्य को करना और बाद में कौन से कार्य को करना तो इस रूप में यहां अर्थ शब्द का प्रयोग होगा अनंतर अर्थ में और तीसरा अर्थ मैंने आपके सामने रख दिया था मंगल अर्थ में जिस कार्य को मैं करना चाह रहा हूं उससे मेरा मंगल होगा नहीं होगा उससे मेरा कल्याण होगा नहीं होगा उससे मेरी उन्नति होगी नहीं होगी उससे मेरा शुभ होगा नहीं होगा उससे मेरा भद्र होना चाहिए जो जो भद्र होगा वो मेरे को प्राप्त होना चाहिए मैं जिस कार्य को करना चाह रहा हूं उससे मेरा भद्र हो कल्याण हो उसके लिए यहां अथ शब्द का प्रयोग होगा मंगल के अर्थ में कल्याण के अर्थ में तो तीन अर्थ आपके सामने मैंने रखा और अथ शब्द का चौथा अर्थ में आपके सामने रख रहा हूं प्रश्न के अर्थ में आता है जहां कहीं भी प्रश्न करना हो वहां अथ शब्द का प्रयोग होगा जिस किसी से भी आप प्रश्न करता हो वहां पर अथ शब्द का प्रयोग करो अथा खादती नावा, व अथा गच्छती ना व अथा वदती ना अथा वक्तुम समर्थो नावा, वहां भी आपको प्रश्न करना हो वहां पर अथ शब्द का प्रयोग आता है तो अथ शब्द का प्रयोग प्रश्न के करने के लिए आता है तो वहां अथ शब्द करते है प्रश्नवाचक वो तो प्रश्न को करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न करता है संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रश्न ही ना करता और यह भी याद रखना इसके साथ में प्रश्न जो भी करता है वो उत्तर भी देता है यानी आप ये भी समझ सकते हैं जो जो प्रश्न करता है वो वो उत्तर भी देता है तो प्रश्न करने के लिए अथशब्द का प्रयोग होगा यह चौथा अर्थ है पांचवा अर्थ अथशब्द का संपूर्ण अर्थ को बताने के लिए होता है संपूर्णता को सर्वांगीण दृष्टिकोण से संपूर्ण बनाने के लिए उस अथशब्द का प्रयोग होगा अथ वेदार्थम ब्रवीमी अथा वेदार्थम ब्रवीमी मैं वेदार्थ को बताता हूं वेद का संपूर्ण अर्थ को बताऊंगा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा वेद का जो अर्थ है वेद क्या कहना चाहता है क्या बताना चाहता है वेद तो वेद के संपूर्ण अर्थ को बताना चाहता हूं मैं और लोक में अक्सर हम देखते हैं कोई भी ऐसा प्रसंग आता है कोई भी ऐसी घटना घटती है वहां पर अच्छा जी आप मेरे को शुरू से बताओ पूरा बताओ पूरा बताओ मेरे को हुआ क्या है कोई घटना घट गट गई अब उस घटना को कोई सुनाना चाहता है तो जी ऐसा था उसने यह कहा है नहीं पूरा बताओ मेरे को पूरा बताओ तो पूरा बताना है उसको तो जहां पूरा बताना हो पूरा करना हो किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से सर्वांगीण दृष्टिकोण से उसको पूर्ण बनाना हो परिपूर्ण बनाना हो वहां अतः शब्द का प्रयोग अच्छा, घटनाम घटना मैं पूरी घटना को बताऊंगा आपको पूरी बताऊंगा अधूरी नहीं बताऊंगा अधूरी घटना को नहीं प्रस्तुत करूंगा पूरी घटना को बताऊंगा क्या हुआ है बोला जाता है ना ए टू जेट बता दो मेरे अवर्ण से लेकर के अंतिम हर्ण तक पूरा बता दो मेरे स्वरों से लेकर के व्यंजनों तक बता दो कुछ भी नहीं बचाना है परिपूर्णता को बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग होता है एक और अर्थ अथ शब्द का अधिकार अथ शब्द अधिकार के लिए आता है और अधिकार को सभी जानते हैं ये मेरा अधिकार में नहीं है ये मेरे अधिकार में नहीं है और ये मेरे अधिकार में है जिसका जो अधिकार होता है उस कार्य को वही व्यक्ति करता है दूसरा नहीं करता है और जो अधिकार को जानता है समझता है वो अपने अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और अपने अधिकार में जो कुछ भी आता है उसको अच्छी तरह उसको समझता है जानता है उसको पकड़ता है यदि कोई व्यक्ति आश्रम में रहता है तो आश्रम का जो भी स्थान है आश्रम का जो भी परिवेश है उस पूरे परिवेश में उसका अधिकार है क्योंकि उसके क्षेत्र में आता है या अधिकार का मतलब आप ये समझ लीजिए क्षेत्र ये मेरा क्षेत्र है ये मेरा परिसर है मैं अपने परिसर में जो भी करूंगा अपनी इच्छा से करूंगा क्यों मेरे अधिकार में है मेरे क्षेत्र में है मैं अपने परिसर से हट के अन्य परिसर में जाकर के कुछ नहीं करूंगा अपने ही परिसर में रह करके मैं अपना कार्य करूंगा यह मेरा क्षेत्र है तो अधिकार अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग होता है अब यह जो छह अर्थ मैंने आपके सामने रखा है मंगल अर्थ में आरंभ अर्थ में अनंतर अर्थ में प्रश्न अर्थ में संपूर्ण अर्थ में और अधिकार अर्थ में इन छे अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग आप कर सकते हम कर सकते सभी लोग कर सकते जो भी संस्कृत भाषा को जानता हो वो इस अथ शब्द का प्रयोग इन अर्थों में कर सकता है ऋषियों ने भी किया है ऋषियों ने भी महापुरुषों ने विद्वानों ने इस अथशब्द का प्रयोग किया है तो जिन ऋषियों ने अथशब्द का प्रयोग किया है उन ऋषियों में एक ऋषि है महर्षि पतंजलि जो योग के प्रणेता है उन्होंने भी यहां पर अथशब्द का प्रयोग किया है अथ योगानुशासनम अब यहां पर ऋषि ने जिस अथशब्द का प्रयोग किया है वो किस अर्थ में प्रयोग किया है वो क्या कहना चाहते हैं इस अथशब्द से मंगल अर्थ को कहना चाहते हैं अनंतर अर्थ को कहना चाहते हैं आरंभ अर्थ को कहना चाहते हैं या प्रश्न अर्थ को कहना चाहते हैं या संपूर्ण अर्थ को कहना चाहते हैं या अधिकार अर्थ को कहना चाहते हैं किस अर्थ को कहना चाहते हैं तो यहां पर इस सूत्र का भाष्य महर्षि वेदव्यास करते हैं इस अथ अच्छा योगानुशासनम सूत्र का जो भाष्य है इसकी जो व्याख्या है वेदव्यास करते हैं आप क्या कहना चाहते हैं आपका अभिप्राय क्या है क्या आपका अभिप्राय यह तो नहीं है तो मैं आपके अभिप्राय को समझना चाहता हूं और वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अगर अर्थ हम लेते हैं तब तो उचित होगा मैं कुछ कह रहा हूं और आप कुछ अर्थ ले लो तो उल्टा हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा तो जो अर्थ मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं जिस अर्थ को मैं अवगत कराना चाहता हूं जिस अर्थ को प्रसारित करना चाहता हूं वही अर्थ आपको लेना है जो मैं चाहता हूं ऋषि जो चाहते हैं महर्षि पतंजलि जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसी अर्थ को श्रोता को लेना होगा तो महर्षि पतंजलि ने इस अतः शब्द का अर्थ जो प्रस्तुत करना चाहते हैं उसी अर्थ को महर्षि वेदव्यास ने अभिव्यक्त किया प्रकट किया और जब दो अच्छे लोग होते हैं दो हैं अच्छे लोग दोनों सत्यवादी हैं दोनों सत्यमानीय दोनों सत्यकारी है, जिन का लक्ष्य एक ही है दोनों का यथार्थता को समझना दोनों का लक्ष्य है यथार्थ को पाना दोनों का लक्ष्य है और यथार्थता को प्राप्त करके ही दोनों ने सबके कल्याण के लिए कहा है तो जिस ऋषि ने जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहा, उसके विरुद्ध दूसरे ऋषि अभिव्यक्त नहीं कर सकता एक सामान्य सी बात है एक मां है और एक पुत्र है मां को पुत्र के प्रति प्रेम है और पुत्र को मां के प्रति प्रेम है दोनों एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं और जो मां कह रही है जो मां अभिव्यक्त कर रही है वही अर्थ पुत्र लेगा उसके विपरीत नहीं ले सकता लोक में दो सज्जन व्यक्ति दो सत्यवादी व्यक्ति जिस अर्थ को समझना चाहते हैं वो परस्पर अच्छी तरह अवगत हो रहे हैं समझ रहे हैं जान रहे हैं जब सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकते हैं तो जिसको हम ऋषि कहते हैं मंत्र द्रष्टा कहते हैं जिन्होंने मंत्र का दर्शन किया साक्षात किया प्रत्यक्ष किया त्मस्तु होकर के उस अर्थ को आत्मसात किया हो वो व्यक्ति एक ऋषि के विरुद्ध नहीं ले सकता तो इसलिए यहां पर अथ शब्द का अर्थ जो प्रस्तुत करना चाहते हैं महर्षि पतंजलि उसी अर्थ को महर्षि वेदव्यास ने अभिव्यक्त किया प्रकट किया व्याख्या करके बताया तो किस अर्थ को प्रकट किया तो यहां पर महर्षि वेद स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं अथ शब्द का अर्थ अधिकार यहां ना तो मंगल अर्थ को कहा है न अनंतर अर्थ को कहा है ना आरंभ अर्थ को कहा है ना प्रश्न अर्थ को कहा है न पूर्ण अर्थ को कहा है यहां अधिकार अर्थ को कहा है यानी यहां अथ शब्द का अर्थ हुआ है अधिकार किसका अधिकार अथ के बाद में योग है तो योग का अधिकार है यहां पर किसी और विद्या का अधिकार नहीं यहां पर यह योग का अधिकार है यहां योग का क्षेत्र है योग के अधिकार को कहना चाहते हैं इसलिए यहां पर अथ शब्द का अर्थ अधिकार हुआ अब जो कुछ भी कहा जाएगा जो भी प्रस्तुत किया जाएगा जो कुछ भी हम कहेंगे केवल केवल केवल योग के बारे में कहेंगे योग योग से हटकर के और किसी भी विद्या की चर्चा नहीं करेंगे यदि चर्चा करेंगे तो योग की चर्चा करेंगे क्योंकि योग का क्षेत्र है योग का अधिकार है तो योग के क्षेत्र को बताने के लिए यहां पर अथ शब्द का प्रयोग हुआ अब जो परिसर है किस परिसर में हम रहे हैं रह रहे हैं योग के परिसर में रह रहे योग के क्षेत्र में रह रहे अब जो भी आपको बात करना योग के बारे में बात करना जो भी हम बात करेंगे योग के बारे में बात करेंगे जो भी आपको पूछना है योग के बारे में पूछना है जो भी उत्तर देना है योग के बारे में उत्तर देंगे क्यों अधिकार योग का है इस अधिकार से हटकर के अन्य अधिकार में प्रवेश नहीं करना है केवल योग में ही रहना है योग में ही बोलना है योग में ही सुनना है योग को ही आत्मसात करना है क्योंकि हम योग के लिए उपस्थित हुए हैं योग का ही अधिकार चल रहा है योग से हटकर हमें कुछ भी नहीं विचार करना है योग जो कहता है उसी को समझना है योग जो भी प्रस्तुत करता है उसको योग के रूप में ही अवगत करना है अनुभव करना है महसूस करना है उसको आत्मसात करना है हमें योग क्या कहता है क्योंकि योग का क्षेत्र है योग का अधिकार है तो यहां पर अथ योगानुशासनम में अथ शब्द का अर्थ अधिकार है दिया। शांति पृथिवी शांतिराब शांति रोषध याति वनस्पत शांतिर्विश्वेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिर शांति शांति